का नियम बताया है श्रवणादि की आवृत्ति आवश्यक है अधिकारी विशेष को यह बताया है। इसी सिद्धांत का दृढ़ीकरण करने के लिए इस सिद्धांत पर अक्षेप करके निराकरण किया जा रहा है तो पूर्व पक्ष के द्वारा अक्षेप किया गया तत्वमशी वाक्य जो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान कराता है यदि वह साक्षात्कार कराने में समर्थ है तो एक बार श्रुत तत्वमसी वाक्य से ही साक्षात्कार हो जाएगा तो श्रवण की आवृत्ति व्यर्थ होगी फिर और यदि कहते हैं साक्षात्कार का उत्पादन करने में समर्थ नहीं हैं, तो सैकड़ों बार श्रुत तत्वमसी वाक्य भी नहीं करा पाएगा साक्षात्कार क्योंकि उसमें साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य ही नहीं है तो दोनों पक्ष में आवृत्ति व्यर्थ है इस प्रकार आक्षेप हुआ और इस आक्षेप को और दृढ़ करने के लिए ये भी बताया गया कि आवृत्ति का सब के लिए नियम किया भी नहीं जा सकता कोई कोई आक्षेपकर्ता ने प्रमाता की बुद्धि में वैचित्र दिखा करके कहा कि किसी किसी विशिष्ट बुद्धिमान को हो जाता है एक बार सुनने से ही साक्षात्कार तो उसे फिर किसी विधि में बांधा बा, नहीं जा सकता नियम नहीं किया जा सकता इसलिए आवृत्ति का नियम प्रमात्री प्रज्ञा वैचित्र्य के कारण भी नहीं किया जा सकता और जो तो शादी वाक्य का प्रमेय है निर्विशेष ब्रह्म वह भी एक रूप होने से निरंश होने से तद विषय क्रवनादि का नियम नहीं किया जा सकता श्रवणादि के आवृत्ति का नियम नहीं किया जा सकता इस आक्षेप का समाधान अत्र उच्चेते इत्यादि से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं दो विकल्प करके अधिकारी के विषय में वेदांत उपदेश के अधिकारी दो हैं जो पूर्व जन्म के अभ्यास वशात तत्वशी वाक्य से साक्षात्कार उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित बुद्धि वाले हैं निर्दोष बुद्धि वाले शुद्ध बुद्धि वाले हैं वे उनके प्रति श्रवणादि आवृत्ति व्यर्थ यदि बताते हैं तो ठीक है और दूसरे हैं वे जिनको कहा जाता है साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से युक्त बुद्धि वाले अकृतोपास कर्मा। उन्हें तत्वशादि वाक्य एक बार सुनने मात्र से अहम ब्रह्मास्मी बोध नहीं होता उनके लिए श्रवणादि आवृत्ति आवश्यक है ऐसा अत्र उच्चते इत्यादि से कहा गया है कि भवेद आवृत्ति अनर्थक्यम तम प्रति यह इति एव ब्रह्मात्मत्वम शक्नुयात उसके प्रति तो आवृत्ति का नियमा ठीक है आवृत्ति वही अर्थ है किंतु जो द्वितीय है अकृतोपास उसे तो अपने चित्तगत साक्षात्कार के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति के लिए श्रवणादि आवृत्ति आवश्यक है इसे यश तो न शक्नोती तम प्रति उपयुज्यते एव आवृत्ति इस वाक्य से बता और ज्ञानोत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति के लिए ज्ञानवृत्ति आवश्यक है इस अर्थ का ज्ञापक श्रुति वचन छांदोग्य के छठे अध्याय का बताया तथा ही इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार ने आचार्य उद्दालक जी ने अपने प्रिय पुत्र श्वेतकेतु को छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के आठवें खंड में ऐतदात्मद तत्सत स आत्मा तत्वसी श्वेत केतु इससे प्रथम बार तत्वसी का उपदेश किया लेकिन तत्वमसी वाक्यार्थ बोध नहीं हो पाया इनको, श्वेत केतु को इसका कारण है कि श्वेत केतु की बुद्धि में प्रतिबंध है उस प्रतिबंध के कारण तत्वशी वाक्यार्थ पर जो शंकाएं आई उन शंकाओं का उदाहरण सहित तो निराकरण करते हुए उदाहरण द्वारा फिर तत्वमसी तत्वमसी ऐसा ही उपदेश करते गए एक शंका का निराकरण हुआ तो दूसरी शंका बुद्धि में उपस्थित हुई सदोष बुद्धि में शंकाएं होती हैं और श्रद्धा युक्त बुद्धि होने पर उपदेश से वह शंका निवृत्त होती है दोष के कारण संशय होता है और श्रद्धा से शास्त्र वचन का अर्थानुसंधान करने से वह दोष निवर्तक निश्चय प्राप्त होता है शास्त्रार्थ विषय का ऐसे करते करते अनेकों जो दोष थे उन दोषों को निवृत्त करते करते भगवान इन्हें उदालक जी ने फिर बार उपदेश किया तो अंतिम दोष भी निवृत्त हुआ साक्षात्कार हुआ सर्वथा आठ बार सुनने के बाद बुद्धि निर्दोष हो गई आवर्तन से तो नवम वाक्य के श्रवण से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध श्वेत के तुक हो गया यह ज्ञापक है कि सदोष बुद्धिवान बुद्धिमान व्यक्ति को श्रवणादि की आवृत्ति आवश्यक है इस अर्थ का इसे भगवान भाष्यकार ने तथा ही छांदोग्य तत्वमसी इत्यादि से कहा और यही बात बृहदारण्यक उपनिषद में अपनी पत्नी मैत्री को समझाते हुए याज्ञवल जी ने श्रोतव्यो मंतव्य निधिध्याशितव्य इत्यादि से बताई है कि आत्मज्ञान के लिए श्रवणादि सदोष बुद्धि वाले व्यक्ति को श्रवणादि की आवृत्ति आवश्यक है ये बता अब आगे की चर्चा है ननु उक्तम सक्रिय श्रुतम इत्यादि जो भाष्यवाक्य है इस पर विचार होना है तो पूर्व पक्षी ने जो बताया था उसका स्मरण करके निराकरण किया जा रहा है तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ननु उक्तम सक्रिय सक्रियस्रुत चेत तत्वीवाक्यम स्वर्थम न नक्नो ततः अपि नैव आवर्तमी नक्ष्यति कैया हम पहले बता चुके हैं कि एक बार श्रुतत्वसीक्य यदि अपने अर्थ का अनुभव यानि साक्षात्कार नहीं करा पाया तो आवर्त्यमानी बार बार श्रुत तत्वमसी वाक्य से भी वाक्य भी अपने अर्थ का साक्षात्कार आवृत्ति करने वाले को नहीं करा पाएगा यदि साक्षात्कार का उसमें सामर्थ्य होगा वो तो पहली बार में कराता ऐसा हम पहले कह चुके हैं तो तत आवर्त्यमान अपनी नहीं वह शक्ष्यति यानी अनुभावितुम नहीं वह शक्ष्यति ऐसा लगाना तो आवर्त्यमान जो तत्वसी वाक्य है वह जो श्रवणादि की आवृत्ति कर रहा है उसे अपने अर्थ का साक्षात्कार नहीं करा पाएगा अर्थ है ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं पहले कहा था पूर्व पक्षी ने सिद्धांतिक कह रहे हैं नैश दोष तो एश न अने यदि प्रथम नोत तत्वसी वाक्य साक्षात्कार नहीं करा पाया तो वह आवर्त्यमान होने पर भी साक्षात्कार नहीं करा पाएगा ये जो दोष कह रहे हो बता रहे हो यह दोष नहीं है क्यों नहीं है तो आगे स्पष्ट करते हैं कहते हैं जो बात अनुभव से सिद्ध होती है उसका युक्ति से अपलाप नहीं किया जा सकता ऐसा सब विचार विचारकों के द्वारा स्वीकार किया गया है नियम अनुभूत अर्थ का युक्ति से निराकरण नहीं हो सकता ऐसा नियम है नियम को बता रहे हैं नहीं दृष्टे अनुपन्नम नाम इत्यादि से इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार यथा षडजादी स्वर भेद अपि शक्तमी स्रोत्र अभ्यास तथा ब्रह्म साक, साक्षात्कार इति आश्रित्य शाक्यम नहि दृष्टे नी नामेति ते कहते हैं कि जैसे लोक में जो स्वर हैं शास्त्रीय संगीत के षड जाति स्वर होते हैं और उन स्वरों का शब्दात्मक होने से और शब्द का साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य स्रोत्र इंद्रिय में है स्रोत इंद्रिय शब्द विषय प्रत्यक्ष प्रमा का उत्पादक है ना तो कोई भी शब्द है यदि निर्दोष स्रोत्रेंद्रिय वाला है कोई प्रमाता प्रमाणगत दोष प्रमातगत दोष और प्रमेयगत दोष से रहित होने पर साक्षात्कार हो जाता है तो षड़ादी स्वरो में स्वर विषय को साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य है किसमें आपके स्रोत्रेंद्रिय में लेकिन एक बार कोई संगीत सुनता है तो उससे सामान्य ज्ञान हो जाता है लेकिन जिसको संगीत का ठीक ठीक अध्ययन नहीं है तो उसे मालूम नहीं होता कि कौन सा स्वर गाया जा रहा है और बार बार सुनता है अभ्यास करता है संगीत बार बार सुनता है तो ये ये स्वर हैं, ये ये स्वर हैं, ये ये स्वर हैं, है। ऐसा उसे आवर्तन से ज्ञान हो जाता है ना स्पष्ट साक्षात्कार होता है ये लोक में अनुभव है तो स्रोत्र इंद्रिय में अपने विषय शब्द का साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य होने पर भी जैसे वह संशय विपर्य रहित तो शब्द का साक्षात्कार कराने के लिए अभ्यास की अपेक्षा करता है आवृत्ति की अपेक्षा करता है कौन स्रोत्र इंद्रिय तो स्रोत्र इंद्रिय शब्द सापेक्ष नाम स्रोत्र इंद्रिय आवृत्ति सापेक्ष अपने विषय का साक्षात्कार कराता है यह अनुभव है इस अनुभव का अपलाप नहीं किया जा सकता ऐसे ही तत्वमसी वाक्य अपने विषय ब्रह्मात्मत्व का अनुभव कराने में समर्थ है लेकिन अभ्यास जो प्रतिबद्ध बुद्धि वाले हैं प्रतिबंध से युक्त तो बुद्धि वाले हैं उन्हें अपने विषय का साक्षात्कार कराने के लिए आवृत्ति की अपेक्षा करेगा जैसे जिनको संगीत का ज्ञान नहीं है उन्हें संगीत संगीतगत षडजादी स्वरों का साक्षात्कार कराने के लिए स्रोत्र इंद्रिय समर्थ होने पर भी अभ्यास की अपेक्षा करता है ऐसे प्रतिबद्ध बुद्धि वाले जिज्ञासुओं को तत्वमसी वाक्य ब्रह्मात्म का साक्षात्कार कराने में समर्थ होने पर भी अभ्यास सापेक्ष साक्षात्कार कराएगा इसे कहा जा रहा है में लिखा यथा षडजादी अभ्यास, तो स्वर भेद साक्षात्म अभ्यास अभ्यासम अपेक्षते तो षडजादी स्वर विषयक साक्षात्कार कराने में समर्थ स्त्रोत्र इंद्रिय रूप प्रमाण होने पर भी जैसे वह अपेक्षा करता है किसकी वो अभ्यास की साक्षात्कार कराने के लिए ऐसे ये दृष्टांत हुआ ऐसे ब्रह्म साक्षात्कार शक्तम वाक्यम ब्रह्म का साक्षात्कार कराने में समर्थ है तत्वमशादी वाक्य लेकिन वह तदअपेक्षम तदपेक्षम इसमें है तद अभ्यास आवृति। तो श्रवणादि की आवृति की अपेक, अपेक्षा करते हुए तत्वसी तो तो वाक्य ब्रह्मात्म साक्षात्कार कराएगा इति अभव आश्रित्य आह नहि दृष्टे दृष्टेअुपन्न नाम तो भाष्य में है नहीं दृष्टे अनुपन्नम नाम जो अनुभव सिद्ध अर्थ हैं वह अनुपन्न यानी युक्ति से असिद्ध होगा सिद्ध नहीं होगा ऐसी बात नहीं युक्ति से उसका अपलाप नहीं किया जा सकता इसे स्पष्ट करते हुए आगे कह रहे हैं कि दृश्यंते ही सकृत श्रुतात् वाक्यात् मंद श्रुतात वाक्या मंद्रतीति आभास तुदाशन सम्यक प्रतिपद्यमाना तो कहते हैं ऐसे लोग देखे जा रहे हैं जिज्ञासु कि सकृत श्रुतात् वाक्यात् मंद प्रतीतम् तो एक बार विचारित तो तत्वमसी वाक्य से तत्वमसी वाक्यार्थ अल्प अनुभव में आया मंद प्रतीति हुई उसकी का मतलब संशय विपर्य ग्रस्त साक्षात्कार हुआ उसे अदृढ़ साक्षात्कार कहते हैं मंद प्रतीति, संशय विपर्य से युक्त ज्ञान तो मंद प्रतीति होने पर जब वाक्याथम आवर्त तो संशय युक्त ज्ञान हुआ ऐसे जिज्ञासु उसे संशय विपर्य रहित दृढ़ अपरोक्ष में परिणत करने के लिए समूल अध्यास निवर्तक साक्षात्कार के रूप में परिणत करने के लिए वाक्यर्थ का आवर्तन करते हैं यानी मनन निर्ध्यासन करते हैं और वो करते करते फिर जैसे ही संशय विपर्य निवृत्त होता है श्रवणादि की आवृत्ति से प्र, प्रमाणगत संशय विपर्य निवृत्त होता है श्रवण की आवृत्ति से प्रमेयगत संशय निवृत्त हुआ मनन की आवृत्ति से और निदिध्यासन की आवृत्ति से विपर्य निवृत्त होता है तो तत्वमसी वाक्य इस आवृत्ति से सहकृत होकर के अपने अर्थ का इन्हें प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का दृढ़ उत्पादक बन जाता है ये देखा गया है ऐसे लोक में दिखते हैं लोग लगे रहते हैं जो श्रवण मनन निधिध्यासन में तो इससे उनका चित्त स... संशय विपरी तो होते ही उन्हें अहम ब्रह्माष्मी बोध होता है ऐसे लोग देखे जा रहे हैं ये कह रहे हैं कि दृश्य ही सक्रिय स्रुता मंद प्रतीत आवर्तयन्तः आवर्तयत युदासेन सम्य प्रतिपद्यमना दृश्य ऐसे मुमुक्षु देखे जा रहे हैं आवृत्ति से क्या हो रहा है तो आवृत्ति का फल बताया तत्भाष युदासेन तत्दाभाष का मतलब जो दोष है चित्तगत संसेवी पर रूप उनको तत्दाभास से लेना और उस तत्तदाभास का युदास युदास का हैं निवृत्ति त्याग हान तो तत्भाष का हान करते हुए हान द्वारा निवृत्ति द्वारा तो तत्दाभास युदाशन का अर्थ निकलेगा साक्षात्कार के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति द्वारा और वो निवृत्ति किससे हो रही है आवर्तन से अभ्यास से तो दोष की निवृत्ति ही और जैसे ही संपूर्ण दोष निवृत्त होते हैं तो प्रतिपद्यम सम्यक प्रतिपद्य पहले मंद प्रतीति हुई थी अब सम्यक प्रतीति होती है सम्यक प्रतीति है संशयपर्य रहित अनुभव और संशय विपर्य रहित अनुभव का ही दूसरा नाम है दृढ़ अपोक्ष और वही अविद्या का निवर्तक होता है समूल समूलाध्यास का बाधक होता है तो सम्यक प्रतिपद्यमाना का अर्थ निकलेगा अविद्या के बाधक साक्षात्कार वाले देखे जा रहे हैं आवृत्ति से लोग इसलिए तत्वसी वाक्य साक्षात्कार कराने में समर्थ होने पर भी आवृत्ति की अपेक्षा करेगा प्रमाता की बुद्धि का वैचित्र होने से वैलक्षण्य होने से आगे हैं अपीच इत्यादि भाष्य इसका है टीका में पद लक्षार्थस्य दुर्बोधत्वात् अज्ञान इति प्रयुक्तसंसयाद प्रतिबंधसंभवाद त्वंसा अपिच विवेकपूर्वक कहते हैं कि तत्वसी वाक्यार्थ ज्ञान के लिए आवश्यक है तत्वमसी वाक्य में प्रयुक्त पदार्थ ज्ञान और तत्वसी वाक्यस्थ तत्त्वम पदार्थ दो प्रकार का है वाचार्थ लक्षार्थ तो जो तत, तत्पद का लक्षार्थ है तव पद का लक्षार्थ है वह सहसा समझ में नहीं आता सदोष बुद्धि वालों को निर्विशेष ब्रह्म जो तत्पद का लक्षार्थ है और तोमपद का लक्षार्थ जो साक्षी है वे समझ में सहसा नहीं आते दुर्बोध है और जब तक पदार्थ ही ठीक से समझ में नहीं आएगा तो फिर दोनों का अभेद रूप जो वाक्यार्थ है वो कैसे समझ में आएगा उसका भी साक्षात्कार नहीं होगा अभेद का इसलिए और ये क्यों समझ में नहीं आ पा रहा है तो कहते इसलिए कि अज्ञान और उस अज्ञान से प्रयुक्त संशय और आदि से विपर्य को लेना ये प्रतिबंध विद्यमान होते हैं बुद्धि में यदि तो सहसा समझ में नहीं आता इनके रहने के कारण तो ये कहा जा रहा है कि अज्ञान प्रयुक्त संसयादि प्रतिबंध इसलिए तत् नहीं समझ में आ पाता तत्पद लक्ष्यार्थ तुम पद लक्ष्यार्थ इनके विषय में संशय विपर्य रहने के कारण तो आवश्यक होगा अज्ञान प्रयुक्त संशय विपर्य का ध्वंस तो वो ध्वंस जिस साधन से होगा वो साधन जरूरी होगा तो अज्ञान प्रयुक्त संशय विपर्य का ध्वंसक है आवृत्ति श्रवण की ये कह कि तद तद तो किंसा यानी अज्ञान प्रयुक्त संशय परियाद, विपरियादी की निवृत्ति के लिए आवृत्तिव्या आवृत्ति आवश्यक है इति वाच्य विवेक वाच्यलक्षवेकूर्वक आह तो तत्वसी वाक्यागत तत्पदाच्याच्या तत्पद लक्षावद्या का विवेचन करते हुए कहा जा रहा है इत्यादि इति अच तत्वसीक्यम पदार्थ से तत्पदार्थ भाव आचष्टे तत्वसी वाक्य बता रहा है तो पदार्थ को तत्पदार्थ रूप तव पदार्थ में तत्पदार्थ भाव को बता रहा भाव का अर्थ है रूपता ब्रह्मता ब्रह्मता को बता रहा है ब्रह्म स्वरूप है पदार्थ संसारी नहीं है असंसारी ब्रह्म रूप है तो तत्वमशी वाक्य तव पदार्थ की तत्पदार्थ रूपता को बताता है यह तत्वमशी वाक्य का अर्थ है दोनों जीव का ब्रह्म रूपत्व जीवो ब्रह्म है वा, न अपरा यह तत्वमशी वाक्य करता है लेकिन प्रत्यक्ष से जो परिचिन्न दुखी सुखी करता अनुभव में आ रहा है उसका उसमें असंसारी अपरिछिन्न जो निष्क्रिय ब्रह्म है तदात्मत्व तो कैसे संभव है परिछिन्न जीव में अपरिछिन्न ब्रह्म रूपता कैसे संभव होगी इस प्रकार शंका हो जाती है असंभावना दि दोषो की तो इस शंका का निराकरण करने के लिए तत्वमसी वाक्य तो कह तो यही रहा है कि जीव ब्रह्मरूप है लेकिन जो संशय हो रहा है तत्वमसी अर्थ में तो उसका निराकरण करने के लिए मनन की आवृत्ति की जरूरत होगी ना और विपर्य की निवृत्ति के लिए निधिध्यासन की आवृत्ति की आवश्यकता होगी और तत्वशी के विषय में ही संसेवी पर हो तो श्रवण के आवृत्ति की जरूरत होगी आवृत्ति आवश्यक है ये बताया जा रहा है इति पदार्थस्य अमसीक्यम पदार्थे तत्पेन च सद्ब्रह्म जगतो प्रक सब्रह्मिजगत जन्मादिणमे तो कहा कह तत्व वाक्यम पदारे तत्पदार्थ रूपता बता रहा है तो तत्पदार्थ क्या है तत्वमसी वाकत तत्पद किसको बता रहा है तो कहते तत्पद बताता है कि तत्पदे न प्रकृतम सद ब्रह्म अभिधीयते, ऐसा नियम करना तो तत्वमसी वाक्यांतर्गत सर्वनाम जो तत है अर्थोम भी सर्वनाम है दो सर्वनाम है तो उसमें से तत तत् सर्वनाम से स्वभावत सर्वनाम स्वभावतः प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं और वहां प्रकृत है सदैव सौम्य इदमग्रासित एक मेवा द्वितीय से उपक्रम हुआ है एकमेवा द्वितीय सत पदार्थ वही ब्रह्म है वो है प्रकृत और सर्वनाम स्वभावतः अप्रकृत अर्थ का ज्ञापन करते हैं बोधन करते हैं इसलिए तत्वशी वाक्यागत तत्शब्द सदैव सौम्य इदमग्रासित एक मेवा द्वितीय से बताया गया जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित शब्द ब्रह्म है उसका वाचक हो जाएगा उसको बताएगा और इसी सत को तद क्षत इस वाक्य शब्द ने बता रहा है ईक्षिता के रूप में वो है। तो तद ऐ क्षत इससे जिसे ईक्षित्री कहा गया है बहुशाम प्रजा अनेक रूप होने का संकल्प दिशने किया वह ब्रह्म तत्वमसी वाक्यांतर्गत शब्द से बताया जा रहा है और उसी को तत्तेजो असृजत इत्यादि वाक्य ने जगत की भूतत्रय की उत्पत्ति द्वारा उत्पादक बताया उत्पत्ति करने वाला बताया और सनमूला सौम्य इमा सर्वाह प्रजा सदायतना सत प्रतिष्ठा इसमें सनमूला से बताया गया ये सारा जगत सत से उत्पन्न हुआ है सत उसके उत्पत्ति का कारण है सदाएतना से बताया गया कि स्थिति का कारण भी सत है ब्रह्म है और सत प्रतिष्ठा से बताया जा रहा है उसी शब्दित ब्रह्म में ही इस जगत का लय होता है प्रलय काल में का अर्थ है वही जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है उसको तत्वशी वाक्यांतर्गत शब्द बता रहा है इसलिए यहां पर लिखते हैं कि तत्पदेन स प्रकृतम ब्रह्म ब्रह्मी शब्द से बताया गया और इत रूप ब्रह्म को बताया गया सदैव और उसी को सन्मूला सौम्य इम सर्वा प्रजा सदातना सत्प्रतिष्ठा से बताया गया उत्पत्ति स्थिति लय का कारण इसलिए कहते जगतो जन्मादि कारण जगत की उत्पत्ति स्थिति लय आदि शब्द से स्थिति और लय ले को लेना जन्मादेश से ब्रह्म का जो लक्षण बताया गया है जगत का विवर्त उपादान कारण उसे बताया जा रहा है वाक्यगत वाक्य शब्द के द्वारा तत्पदेन ब्रह्म अभिधीयते, यह हुआ ना उसे तटस्थ लक्षण और उपलक्षण में क्या अंतर है, है? हाँ। वो तटस्थ लक्षण और उपलक्षण में यदि उपाधि मानते हैं और एक उपलक्षण होता है एक उपाधि और उपलक्षण इनमें तो अंतर है उपाधि जिस समय लक्षण आदि करते हैं लक्ष्य का उस समय रहती है लेकिन लक्ष्य के स्वरूप में प्रविष्ट नहीं होती और उपलक्षण काकवंतम देवदत्तस्य से गृहम ये उदाहरण उपलक्षण का है तीन होते हैं एक विशेषण एक उपाधि एक उपलक्षण तो विशेषण तो विशिष्ट के साथ रहता है कार्य में उसका प्रवेश होता है तो माना जाता है विशिष्ट ओ, हाँ रक्तोघट इत्यादि उपहित में उपाधि पास में रहती है लेकिन वह स्वरूप में प्रविष्ट नहीं होती रहेगी पास में लेकिन लक्ष्य मात्र का ही ज्ञापन कराएगी और उपलक्षण काकवंतम देवदत्त से गृहम कहते हैं तो जिस समय बताया जा रहा है उस समय तो कवा बैठा हुआ है घर पर पता चल गया देवदत्त का ये घर है और चल करके जा रहे हैं जिसको देवदत्त के घर जाना है वो और पास में जाते ही कवा उड़ गया अभी कवा नहीं है पास में भी घर में लेकिन उस कब्बे ने घर का ज्ञान करा दिया अब वो घर में प्रवेश करते समय न होने पर भी निश्चित वहीं पर पहुंचेगा वो तो उपलक्षण ऐसा कहा जाता अब इसमें से उपाधि रूप मान लो उपाधि से युक्त रहेगा उस समय भी उपहित मात्र का ज्ञान कराएगा उपाधि जो माया है कारण की उस समय भी वो माया विशिष्ट का ज्ञान नहीं कराएगा और उपलक्षण भी मानते हैं तब भी माया नहीं रहेगी तब भी वो होगा आपके चैतन्य मात्र का ज्ञान इसलिए विवर्त उपादान कहा, कहा जा रहा है जगत जन्मादि कारणम जब कहते हैं तो वो विवर्त उपादान कारण है विवर्त उपादान कारण अधिष्ठान का के ओर लक्षित करता है बुद्धि को वो तटस्थ कहो कारण में उसको उपलक्षण कारण में नहीं आता है जब तटस्थ कारण और यानी ये जो कारण का लक्षण होता है लक्षण जब कहते हैं तो एक तटस्थ लक्षण और एक होता है स्वरूप लक्षण हाँ तटस्थ लक्षण है अब तटस्थ लक्षण में ये कहा जा सकता है कि वो स्वरूप क्या ना उपाधि और वो उपलक्षण जो आते हैं उनमें किसी में भी डाल सकते हैं बाकी तटस्थ लक्षण है तटस्थ लक्षण और उपलक्षण उपलक्षण तटस्थ लक्षण ही का एक प्रकार उपलक्षण है वो उपलक्षण कोई तटस्थ लक्षण में जो उपाधि आती है उस उपाधि के ही दो भेद किए जा रहे हैं दो स्थितियां हैं तटस्थ लक्षण की एक उपाधि की वर्तमान अवस्था है एक अवर्तमान अवस्था बाकी अलग से वेदांत के किसी ग्रंथ में हमने तटस्थ लक्षण और उपलक्षण इन दोनों का अलक्ष कोई ये नहीं पढ़ा है उपलक्षण शब्द का प्रयोग आता है उपलक्षण का अर्थ होता है सो बोधकत्व सती अन्योधकत्व उपलक्षणत्व ये शब्द के विषय में आता है ये जो लक्षण एक होता है जिसको अस, असाधारण धर्म लक्षणम करके कहा जाता है उस वाले में उपलक्षण शब्द नहीं आता उपलक्षण तो उसमें आता है विशेषण इत्यादि में और तट कहीं आपने पढ़ा होगा तो वो ग्रंथ लाओगे तब उसका स्पष्टीकरण हो पाएगा सीधा तो ऐसे हमारे समझ में इसमें नहीं आया हाँ हाँ हाँ हम्म हम्म और, और वाचस्पति ने थोड़ा वो अधिकरण निकालना तब ये करेंगे अभी नहीं हम्म हाँ हाँ नहीं वो अधिकरण जब निकालोगे ना तो तब ये करेंगे अभी तो हम हमारे भी इसमें नहीं रहा हाँ। मैंने कारण में ही उपलक्षण और तटस्थ लक्षण ये जो कह रहे हैं ये या तो प्रश्न हमको आप का पूरा समझ में नहीं आ रहा है वो तो देख करके ही करना होगा अभी तो विचार सागर का भी हमारे पूरे पूरे इसमें नहीं है वो देख करके करें तो तत्पदे न प्रकृतम इक्षित्री जगतो जन्मादि कारणम अभिधीय तो जगत के जन्म स्थिति लय के कारण को तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्शब्द बताएगा और ये जो है तत्वशी वाक्यांतर्गत तत्शब्द उसी प्रकरण में प्रकृत अर्थ का परामर्श हो रहा है उसी का ज्ञापन अन्यत्र भी है तैतृपनिषद आदि में तो उसी के समर्थक और वाक्य भी बताए जा रहे हैं तो और वाक्यों में बताया जा रहा है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म अदृष्टम दृष्टि अभिज्ञातम विज्ञात्री अजम अजरम अमरम अस्थूलम, अन अनु रह अदीर्घम इत्यादि शास्त्र प्रसिद्धम ये भी ब्रह्म का विशेषण है तत्पद के द्वारा जिस ब्रह्म का ज्ञापन हो रहा है अंतर्गत वाकत शब्द जिस ब्रह्म का परामर्शक है वह ब्रह्म इन श्रुतियों से भी प्रसिद्ध है उनमें से तैतरीय श्रुति है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यह श्रुति अबाधित अपरिचिन्न ज्ञान रूप जिस ब्रह्म को कह रही है उसी ब्रह्म को तत्वसी वाक्यांतर्गत शब्द बता रहा है परामर्श कर रहा है उसी ब्रह्म का और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म यह बृहधारण्य श्रुति जिसे विशुद्ध ज्ञान और आनंद स्वरूप बता रही है वह ब्रह्म तत्वशी वाक्यांतर्गत तत्शब्द से अभिलक्षित हो रहा है अदृष्टम द्रष्ट्री जो दृश्य कोटि में नहीं आता अदृश्यम अदृष्टम दृष्टि वह अदृष्ट है का मतलब किसी से भी देखा नहीं जाता दृष्ट कहा जाता है जिसको देखा जाता है जिसका अनुभव किया जाता है इदंग के रूप में तो अदृष्टम का अर्थ है जो पर प्रकाश्य नहीं है दृश्य नहीं है अपितु दृष्ट्री है दृक् एव न तो दृश्य ये कहा जाता है उसी को इसी श्रुति का एक प्रकार से वो स्मृति में अर्थ है दृग एवं न तो दृश्यते वो दृक यानी दृष्टा ही है दृश्य नहीं है अदृष्टम द्रष्ट्री। वो दिखने में न आने वाला दृष्टा है एक प्रमाता है उसका तो साक्षी को ज्ञान हो जाता है वो दृष्ट द्रष्टि है दृष्ट द्रष्टा है और यह है अदृष्ट द्रष्टा वो है एक प्रकार से साक्षी सर्वांतर्यामी। तो अदृश्यम अदृष्टम दृष्टि और अविज्ञातम विज्ञात अदृष्टम दृष्टि का जो अर्थ है वही अविज्ञातम विज्ञात का निकलेगा विज्ञात विज्ञात हैं का मतलब वह विज्ञे नहीं है विज्ञाता है विज्ञातारम अरे के नीजानियात तो अजम और अजरम अमरम वह जन्मादि विकारों से रहित निर्विकार हैं उसको तत्वमसी वाक्यंतर्गत शब्द बता रहा है और अस्थूल अनु अहस्वम अदीर्घम यह श्रुति बता रही है उसमें स्थूलतवादी विशेषताएं नहीं है स्थूलत्वादी विशेषताओं से भी रहित हैं यह बताया जा रहा है इस वाक्य से अस्थूलम अनु से ऐसा जो निर्विशेष ब्रह्म है उसे तत्वसी वाक्यांतर्गत शब्द बता रहा है और तुम पदार्थ में ब्रह्म रूपता को वाक्य बता रहा है तो जिस ब्रह्म रूप त्वम पदार्थ को बताया जा रहा है वह ब्रह्म इन वचनों से श्रुति वचनों से प्रसिद्ध है प्रतिपादित है और वही ब्रह्म वस्तुतः तव पदार्थ है ऐसा तत्व तो में बता रहा है वह तम पदार्थ जिसे ब्रह्मरूप बताया जा रहा है। वह लौकिक अविद्या अवस्था में मैं मैं के रूप में लौकिक जन जिसे स्वीकार करते हैं वो नहीं है अभी तो साक्षी है और उस साक्षी में ब्रह्म रूपता बताई जा रही है तम पद लक्षार्थ में तत्पद लक्षार्थ रूपता बताई जा रही है इसलिए अवतरण में कहा था तत्व पद लक्ष्यार्थ से अज्ञान प्रयुक्त संशयादि संभवात। तो ये दुर्बोध होने से जीव की ब्रह्मरूपता के विषय में संशय विपर्य आदि संभव है इसलिए आवृत्ति से उनकी निवृत्ति आवश्यक है उनकी निवृत्ति के लिए संशय आदि के जीव की ब्रह्मरूपता के विषय में अज्ञान के कारण होने वाला संशय विपर्य की निवृत्ति के लिए श्रवणादि की आवृत्ति अपेक्षित है इत्यादि शास्त्र प्रसिद्धम इसका अन्वय करना ब्रह्म के साथ इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध ब्रह्म तत्पदे न इन शास्त्रों से प्रसिद्ध ब्रह्म का तत्वों वाक्यांतर्गत तत शब्द के द्वारा ज्ञापन हो रहा है परामर्श हो रहा और इन शास्त्रों में प्रसिद्ध ब्रह्म रूप ही जीव है ऐसा तत्व मैं श्री वाक्य कह रहा आगे हैं तत्र आजादी शब्द जन्मादयो भाव विकारा निवर्तिता इत्यादि भाष्यवाक्य जो श्रुति वाक्य यहां पर बताए हुए हैं उनमें तत्पद लक्षार्थ ज्ञापित हो रहा है उनसे और वो तत्पद लक्षार्थ रूपता बताई जा रही है तोमपद लक्षार्थ में ये बताना है इसके लिए यहाँ पर बताए गए श्रुति वाक्यों में से कौन से वाक्य से क्या क्या बताया जा रहा है इसे भाष्कर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं अजम अमरम अजरम इत्यादि वाक्य निर्विकारता बता रहे हैं जन्मादि विकार राहित्य बता रहे हैं तत्पद लक्षार्थ में बाकी कौन सा वाक्य क्या बता रहा है ये भी आगे कहते हैं ये सारी चर्चा हम लोग कल करेंगे